का है? अथवा अच्छ संसार के कारण गुण होगा इसी संसार कदम अध्यारे अथवा अच्छी बुरी योगियों में जन्म होने तो पर का दिज्ञें दिज्ञें अच्छी बुरी योनियों जन्म होने पर इसके संसार का कारण संसार बंधन पर अथवा अच्छी होने पर बंधन का कारण बंधन का कारण गुणों में अथवा अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने पर जन्म होने पर है न इसके बंधन का कारण गुणो भी आ सकती है अभी हो गया और फिर आगे बंधन भी बना रहता है आगे बंधन समाप्त नहीं होता है तो उसका क्या कारण है गुरु में असक्ति तो गुरु में असक्ति या गुरु, गुरु, गुरु के साथ ही पूरा संसार है यहाँ पर संसार पद का अध्याय करना चाहिए अध्ययन किया गया है ना संसार के कारण ठीक है पहले क्या कर जनपद ही जन्दु कारण यहाँ पर संसार के कारण तो यहाँ पर संसार पद का अध्ययन किया गया है आप कहते हैं सर ज़ोनी है ना नस्कर असर जो आते हैं हाँ सच सब देव वाली योनिया सब योनिया देव वाली योनिया सभी है देव वाली योनिया क्या है सर योनी सब योनी है देवता है और किन्नर है ऐसा ये सभी ऐसी योनिया है देवता भी आठ प्रकार के देवका और में कहे हैं है तो देववादी योनिया कहती है असल योनि है पशुवादी योनिया असल योनिया पशुवादी योनिया असल योनि है पशु पक्षी और पशुवादी योनिया असल योनिया है मनुष्य योनि प्रकरण सामर्थ्या आते हैं ना प्रकरण सामर्थ्या तो मनुष्य योनिया प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योनि भी सर असद है प्रचरण के सामर्थ्य मनुष्योनी तो दोनों समझेंगे क्योंकि इसमें क्या है कुंड पापी रहता है, तो होने के बनता है पाप अधिक होने से वृक्ष जाता है या पशु पक्षी बनता है देवता बनेगा पाप अधिक होने से पशु पक्षी वृक्ष बनेगा और दोनों का मिशन होने का मनुष्य बनेगा तो अब देखेंगे सामर्थ्या प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योनि भी सरसरी है ऐसा ऐसात्मक होने के कारण पूर्ण साफ ऊर्जात्मक होने के कारण इसे अभिरुद्ध जानना चाहिए बोलिया के सामर्थ्य मनुष्य यानी सदसर योगी है इसे पूर्ण पाप ग्रतमक होने का। तो का। अच्छा तो के कारण अभिरुद्ध जानना चाहिए इसे मतलब को पूर्ण पाप व्याने के कारण अभिरुदा ऐसा भी लगा सकते हैं प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योमी भी अब प्रकरण के सामर्थ ऐसी मनुष्योनी को भी विरोधी जानना चाहिए ऐसा भी नहीं प्रकरण के सामर्थ्य ऐसी मनुष्य योनी को भी विरोध से रहित सरअलोनी जानना चाहिए सर तो अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था कि प्रकरण के सामर्थ्य ऐसी मनुष्य योनी भी सरसलोनी है और पूर्णता प्रमक होने के कारण यहाँ अभिरोधी आना चाहिए ऐसा भी लगेगा चलिए एक होता है या या होता होता है तो या होता है उत्तम क्या प्रकृति अभिज्ञा प्रकृति में स्थित होना रूप अभिज्ञा प्रकृति में स्थित होना रूप अभिज्ञा अर्थात प्रकृति के साथ कादात्म प्रकृति के साथ कादात्म होना रूप अभिज्ञा प्रकृति में स्थित होना के साथ है तादाद होना भविद्या क्या में गुणेश गुणेश है ना ले गुणेश थुण और गुणों में आ आसक्ति यह संगा का कामा लिखा है कामा पर होता है कामना या ठीक तो <काँगा> है कामा यदि करना है यह होता है की प्रकृति में ठीक है ना अविद्या और गुणों में आसक्ति संसार का कारण है तो संसार का कारण यहाँ पर एक बताया की दो बताया दो बताया एक अविद्या और दूसरा क्या है दोनों में आना चाहिए ये सरकार का कारण है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ये दोनों को क्यों कहा गया क्या परिदर्जनाए पदुच्चे और त्याग करने के लिए उन दोनों का कथन किया जाता है इसलिए त्याग करने के लिए उन दोनों का कथन किया जाता है पुरुषा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा इस प्रकार स्थित होना भी भविद्या के दिया और यहाँ पर क्या गुण हमला इस प्रकार के आयोग के जी दोनों को गया गया और त्याग करने के लिए इन लोगों को क्या और इसकी निवृत्ति के साधन इसकी निवृत्ति के साधन और इसकी निवृत्ति का साधन सहित ज्ञान वगैरह की गीता शास्त्रीय प्रसिद्ध है और इसकी निवृत्ति का साधन है ना सही और वैज्ञानिक और इसकी निवृत्ति का कारण इन दोनों की निवृत्ति का कारण संन्यास सहित ज्ञान और वैज्ञानिक दूसरा शास्त्र में प्रसिद्ध है जो प्रासिक ज्ञान क्या है की वो छेत्र का ज्ञान है और वह ज्ञान क्या सर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम नहीं है ना और वह क्षेत्र क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान किसको विषय करने वाला और वह क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान सूरक्षा कैदिया पूर्व में कई क्षेत्र के विषय करने वाला ज्ञान सुरक्षा उपन्यास्तम पूर्व में कैदिया अब देखेंगे यहाँ पर इसकी यद्याप्वा अतर धर्माध्यान ये है ना तो यहाँ कुछ अध्ययन करके लगेगा अध्ययन करके लगेगा तो अन्यापोहिन है ना अन्यपोहन का तो है कि अन्य का निषेध करके अन्य का आनंदगिरि निका निका में है अन्य हिन्द अन्न का निषेध करके तो अन्य का निषेध कैसे किया है न क्या न सकनी कह सकते अ सकते और साथ उसका शत्रु नहीं है और उसका असत्य नहीं है तो किसका निषेध किया सब सबको असत होगा तो ऐसा लगाएंगे अन्य आपद उच्च थे इस प्रकार अन्य का निषेध करके इस प्रकार अन्य का निषेध करके उत्तम कहा गया ठीक है अन्ना को पोहन का इतना अर्थ होगा क्या सर करना सब इसी अन्ना को निषेध करके अन्न किसका निषेधु का निषेध करके कहा गया अन्न का निषेध करके कहा गया क्या कहा गया छेद क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान ठीक है छेद क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान अन्ना को अच्छा और लगाना यज्ञ आत्मा सुनते इसी अत धर्म अध्याय रोपे उत्तम और यज्ञ आत्मा सुनते इस प्रकार अत धर्म का अध्याय रोक करके कहा गया यज्ञ यज्ञात्मा सुनते इस प्रकार अत धर्म का अध्याय रोप करके कहा गया अतत् धर्म जो जो तस्थ धर्म तत् धर्म मतलब उसके धर्म और अतक धर्म मतलब जो उसके धर्म नहीं है मतलब अनात्मा के धर्मो का अध्याय रोप करके कहा गया वो निकालो थे यदि सुनते कहा गया है? <tips> है? तो है? बार है? जी जब तो मृत है ना ना, इसको भी उसका व्यक्त है ठीक है ना मुखम सर्वता इस प्रकार का ही वर्णन किया गया है किसका वर्णन किया गया तो पानी पाद आदि ये किसके घर में दे तो देख के घर है और इसका आरोप किसमें किया गया आगा आगा आगा नीगा नीगा वाला क्षेत्र तो ये क्षेत्र जातना। तो ये क्षेत्र जातना आत्मा में आरोप लिया गया ना तो सर्वदा प्राणी बागव या ये क्षेत्र जातना के अपने घर में क्या तो ये अतट घर है अतट घर मतलब अनात्मा के घर में कस धर्मा कस धर्मा और वो उसके घर में नहीं होते अटक धर्म करेगी क्या यद्या इस प्रकार अतक धर्म के अपने आरोप थे अत धर्म का अध्याय कहाँ पर किया सर्व कात्मानुपालन और यज्ञात सोचे इस प्रकार धर्म के आरोप के द्वारा रजू में सर्व का आरोप होता है आरोप और अध्याय और यज्ञात में सोचे इस प्रकार अकट धर्म के अध्यारोप से या जो उसके धर्म नहीं है उनके उन धर्मों के आरोप से कहा गया क्या कहा गया छेद्रम अब लगाना साक्षात निर्देशा थे पुनः उसका ही साक्षात निर्देश किया जाता है पुनः उसका ही साक्षात निर्देश किया जाता है यहाँ तो उसका सीधे क्षेत्र भी कही जा रहा है, है? पुनः उसका ही साक्षात निर्देश किया जाता है क्षेत्र क्षेत्र का साक्षात निर्देश किया जाता है पड़ोसी क्षेत्र मतलब हाँ ऊपर तो छेद क्षेत्र ज्ञान है ना तो दोनों का नहीं यहाँ पर तो केवल क्षेत्र की काम ले आनंदगिरी क्या बोलता है देखो क्या यहाँ पर ज्ञान से या है ज्यान। अच्छा। जी अच्छा तो ज्ञान अच्छा तो आनंद गिरी में मोक्ष हेतु ज्ञान ऐसी आनंदगिरी के अनुसार के बिना मोक्ष के हेतु ज्ञान का ही साथ साथ निर्वेश किया जाता है लगाइए मोक्ष का हेतु तो तो कौन सा ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र विस्तृत ज्ञान ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान क्या है ये मुक्त तो का तो पुनः उस ज्ञान का एक साक्षात निर्देश किया जाता है और यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्र विषय करने वाले ज्ञान में भी किसको विषय करने वाला ज्ञान है क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान यहाँ है ना इसमें मैंने कहा कि पुनः क्षेत्र का एक साक्षात निर्देश दिया जाता है ठीक तो है हाँ क्षेत्र लिया हाँ ठीक ठीक मतलब सब से आनंद में लिया है ज्ञान से ज्ञान से क्या लिया है मोक्ष हेतु ज्ञान से और मोक्ष का हेतु ज्ञान कौन है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान जो ऊपर आया है ना क्षेत्र क्षेत्र को विषय क्षेत्र क्षेत्र को विषय तो करने तो वाला ज्ञान मोक्ष का हेतु है और उसका भी साक्षात निर्देश दिया जाता है ज्ञान लेना जो क्षेत्र को विषय करने वाला ज्ञान तो क्षेत्र क्षेत्र के विषय ज्ञान के अंतर्गत आ गया ना तो क्षेत्र को विषय करने वाले ज्ञान का साक्षात निर्देश जाता है का साक्षात निश किया जाता है ज्ञान तो प्रतिशत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान का अथवा क्षेत्र का ज्ञान कर रहे हैं किया जाता है उपद्रष्टा क्या क्या भरता भोक्ता महेश्वरा है। परमात्मा किसी क्या परमात्मा इसी क्या अभी उक्ता अस्थ पुषा पर अस्ह परः पुरशा अस्ह पर पुरुषा उपलश् हनुमता भर्ता चा महेश्वर च परमात्मा उत्ता चाहमात्मा उसे अस्ह देहे अस्ह पर अनमंता भरता भोक्ता क्या नये तरह क्या परमात्मा इस है अश्विन तरह पुरुषा इस दे में रहने वाला पर पुरुष है सबसे पर कौन है तो सबसे पर पुरुष है अभ्यक्ष पुरु तो में रहने वाला अभ्यक्ष दे में रहने वाला पर पुरुष है इसके भी है ना बाद में इस प्रकार भी कहा जाता है या इन शब्दों से भी कहा जाता है किस तरह इस दिन रहने वाला पर पद शुरू ऐसी उपद्रष्टा का भरका भोश्वर और परमात्मा इस प्रकार भी कहा जाता है उपद्रष्टा कहा का अनुमंत्रा कहा जाता भरका कहा जाता है होता कहा जाता महेश्वर कहा जाता हूँ परमात्मा कहा जाता है कमी कक्षा कम भ्रष्टा समीप होकर देखने, में हो के देखने वाला समीप में स्थित इसको ऐसा लगाना स्वयं है जो किसी कार्य को कर रहा है उसे क्या कहते हैं है तो अब का मतलब क्या है कार्य को न करते हुए स्वयं है ना स्वयं क्रिया को न करते हुए स्वयं क्रिया को तो न करते हुए स्वयं अभियान स्वयं क्रिया को ना करते हुए क्या समीप में स्थित समीपक्षा के साथ ही समझा स्वयं क्रिया को ना करते हुए समीप में स्थित होकर देखने वाला क्या स्वयं क्रिया को ना करते हुए समीप में स्थित होकर देखने वाला तो अब ये देखना जो चेतन आत्मा है आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं है आत्मा कोई किसी क्रिया को करता भी नहीं है तो किसने हैं जिस किसी है तो आत्मा क्या है कि तो कोई क्रिया नहीं करता है प्रिया को ना करते हुए समीप में इसकी खोकर देखने वाला तो अब ये समीप में तो इसकी खोकर देखने वाला या काम चेतन का ही काम है, का का है। जानना किसका काम है, है? चेतन का ही काम है आ रहा था ना कार्यक्रम बड़ी कार्य करण दे और उन्दी के उत्पन्न होने या कार्यकरण के उत्पन्न कार्यकरण के उत्पन्न होने में हेतु कौन कहा जाता है में है तो उत्पत्ति करता उत्पत्ति को करने वाली कौन उत्पत्ति को करने वाली कौन है को हैं हो गया भक्त के जानने में कहा जाता है के तो दुख जानने में पुरुष कहा जाता है और जानने वाला होगा पुरुष उसको ज्ञाता भी, तुछ उस तुछ भी होता है तो यही पर है ना कि समीप में रह करके जानने वाला समीप में रह करके जानने, जानने वाला चेतन है ग्रंथ नहीं जान सकता किसी को प्रदार नहीं कर सकता है तो स्वयं अब यात्रा को स्वयं जाना करते हुए समीप में रह करके देखने वाला एक हुआ उप्रष्ट आकार तो समीचते रहकर के ये जो दे की देखती हो रही है तो इसको केवल वो देखने वाला है कौन तो चेतना वाला, तो वाला है इसको दिशा समझाते हैं जैसे की यज्ञ कर्म तो को कौन कर रहा है ऋषिक और यजमान यजमान कौन होगा जो करा रहा है और जो करने वाले होते हैं विद्वान को क्या होते हैं यथा है जैसे ये जैसे ऋत्विकौर यजमान को यज्ञ करू लगे होने पर ऋत्विक और यजमान को यज्ञ करू लगे होने पर लग को को लगे ना जैसे ऋत्वान को यज्ञ कर्म में लगे होने पर अन्य हा कि अन्य यज्ञ विद्या में कुशल अन्य है ना कि अन्य अव्याद्रता कर्ष है कि अन्य ऐसा लगाना अव्याग्रता कर्स है उस करु में न लगा हुआ कुशल अन्य की प्रक्रिका कर इस क्रो में ना लगा हुआ यज्ञ विद्या में कुशल अन्य प्रकृष्ट व्यक्ति प्रकृष्ट है ना एक तो आने वाला कौन हो गया यजमान हो गया जो विद्वान ब्राह्मण कर रहे हैं वो कौन हो गया रिक्त अवैध न तो रिक्त भी गए न तो यजमान है किन्तु यज्ञ विद्या में कुशल है और वो सुन प्र है तो रिक्त को रुझमान ही करेंगे तो यज्ञ पंक्ति लगेगी जैसे यज्ञ और यजमान को यज्ञ कर उस करो में न लगा हुआ तटस्थ व्यक्ति जो तटस्थ होता है वो अभयात्रिक ही रहता है तटस्था तो का ही अर्थ है अन्य व्या्रिक अन्य अब यात्री व्याप्रिका तटस्थ व्यक्ति कैसा होगा अब यात्री होगा उसके अन्न होगा तो ये आगे लगाएंगे तो ये क्या है कि ये कसू तो नहीं रहा है यजमान तो के कार्यों को देख रहा है न hmm. तो वही है यजमान ज्यादा रिस्पी गो यजमान के कार्यों में गुण और दोष को देखने वाला एक हिटादा है दस का देखने वाला हाँ रिस्पिक और यजमान के कार्यों में गुण और दोष को देखने वाला को सदस्य जैसे विज्ञान कुशल व्यक्ति तो जाएगी? के में दोष को देखने वाला होता है कौन जगह कार्य करण में व्यापार होने पर या ऐसा लगाना की कार्य करण को व्यापार वाला होने पर या कार्य करण के व्यापार में विजित होने पर कार्य करण के व्यापार में मतलब क्या हुआ कार्य और करण को व्यापार में लगने पर कार्य और करण को व्यापार में, में लगने पर व्यापार करके कार्य कार्य और करण को क्रियाओं में लगने पर कार्य कौन हुआ नियाओ में लगने पर अव्याप्र क्या की स्वयं उन क्रियाओं में न लगता दे कर्मो में लगने पर अव्याप्रता स्वयं कर्मो में न लग करके अन्या करके विलक्षण की उसके विलक्षण इससे भी विलक्षण कार्य और करण बिलक्षन. बिलक्षन से विलक्षण उनसे विलक्षण कार नाम तो करने वाले उन कार्य और, और करण को समीप से देखने वाला उपद्रष्टा कहलाता है द्वारा लगाइए उसी प्रकार से उसी प्रकार से दे और कार्य में प्रेजित होने का देव और इंद्री को कार्य में प्रेमित होने पर इसको प्रमुख होने पर करण का व्यापार होने पर या देव और इंद्री को व्यापार में प्रवृत्त होने पर आरोप का अव्यापक जो होगा वो अन्न होगा और विलक्षण होगा प्रेमित होने पर उसके विलक्षण कार्य में न उसके विलक्षण कार्य में न लगने वाला उससे विलक्षण विलक्षण का तो अन्य अन्य क्या कर विलक्षण कि उनसे विलक्षण कार्य में कार न लगने वाला कार्य में न लगने वाला क्या होगा दृष्टा उनसे विलक्षण कार्य में कार न लगने वाला आत्मा होगा दृष्टा और कैसे दृष्टा होगा दूर से होगा क्या तो कैसे नहीं सामित समित देखने वाला समितने वाला और किसको देखने वाला तो व्यापार वाले उन कार्यकरण को समीक्षा से देखने वाला किसको देखने वाले हाँ कार्यकरण को देखने वाला और कार्यकरण कैसे है व्यापार वाले मतलब आप अपना अपना कार्य कर रही है अपना चल आ, आ, आ रहा है जा रहा है आप अपना देख रही है काम सुन रहा है इसको देखता है जैसे की एक आदमी बैठा हो कुछ लोग अपने अपने कार्य में लगे हो तो देखता रहता है ये खा रहा है ये दौड़ रहा है ये बात कर रहा है लेकिन वो चार आदमी पांच आदमी एक जगह पर कार्य करते हैं एक उन चारों से भिन्न एक व्यक्ति दूर बैठा है तो चार कभी बात करेंगे कभी खाएंगे कभी पियेंगे कभी आएंगे जाएंगे और तो जो दूर बैठा है सबको देख रहा है उसको कैसा अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ जब वो चार व्यक्ति जा रहे हैं जिनको देखा देख रहा है तो उनके चलने पर लगेगा की मैं चल कि मैं रहा हूँ उनके खाने पर लगेगा की मैं खा रहा हूँ उनके बोलने पर लगेगा की मैं बोल रहा हूँ तो उसी प्रकार बे इंद्रियों में सब कुछ हो और ऐसा लगता है क्या लगेगी बे कर रही है इंद्री कर रही है अपने को अलग ही बने ये मतलब है बड़ा कठिन है है ना खा रहे है ना कौन खा रहा है हाथ हाथ ही जो है ना हाथ खिला रहा है हैं खा रहा है और तो अपने क्या है देख रहे हैं केवल ना अपने खा रहे हैं न अपने, अपने खिला रहे हैं अपना स्वाद भी नहीं ले रहे स्वाद कौन ले अपने स्वाद नहीं लेते अपने तो उससे अलग है अपने खा भी नहीं रहे अपना तो खाली के साथ भी संबंध नहीं और हाथ के साथ भी संबंध नहीं है चल रहा है ना शरीर तो क्या मालूम होना चाहिए ये चल रहा है और तो हम चल नहीं, नहीं। तो रहे हैं क्योंकि वो इधर रह मीटर हो एक जाएगा तो क्या सोचेगा वो जा रहे हैं अपने को जाना वाला नहीं मानने वाला तो अल्डी वहाँ पर होना चाहिए बनवास कभी चल रहा है बीमार हो गया तो बनवासी दिया तो बीमार हो गया सोच रहे बनवासी दिया बीमार हो गया है बीमार अपने मुख्य नहीं हो रहा है इसको इसको में तो काफी हैं बहुत का यही है उसका मतलब एक बात दो आने दूरते नहीं है ना अच्छा उसी प्रकार से देवरी को कार्य में प्रवृत्त होने पर कार्य में ना लगा हुआ उसके अन्य कार्य वाले उन्हें दे और इंदियों को समीच को लिखने वाला है इंद्रियों को समीच को वाला है ना समीच में रहते ही वो देख रहा है पास हो रहे तो सबको दिखता रहता है हाथ खराब हो रही है किसी खराब हो रही है कोई ठीक हो रही है अपना खराब हो रहा है ये नहीं ये खराब हो रहा है अपने जमीन रहना वो खराब हो रहा है अपने जिन वस्तु खराब हो रही है अपने नहीं आ रहा है इस तरह देखते रहिए <laughs> देख, का है ना। जीवन का लाभ जो है ना जीवन का परम लाभ कभी मिलता है जब नहीं स्थिति आ जाएगी आगामी काल से तादाद खड़ा हुआ है न बचना बड़ा मुश्किल होता है आगामी का अभ्यास है ना ये बहुत कठिन लेकिन वो कि ले करना तो ही चाहिए अथवा इसी का दूसरा व्याख्यान करते हैं किसका लगाइए देह चक्सु मन बुद्धि और आत्मा दृष्ट है किसको दृष्टा बताया को और आत्मा को दृष्टा बताया ये ध्यान देंगे यहाँ पे यहाँ पर वस्तु का दृष्टा कौन है गया आत्मा वास्तु आत्मा है ना और इनमें जो दृष्टित्व तो कहा गया है पहले वालों में आरोपी है ना ये आरोपी दृष्टित्व है किसमें जी में वास्तविक दृष्टा तो वास्तव ये सबको गया था इनमें आरोपी दृष्टित्व है अब कैसे लगाएंगे इसको वास्तु दृष्टा किसको किसको कहा गया चतुर्म जो दृष्टा है अपेक्षित्रष्टा उन सभी में कौन है देहा। और देह की अपेक्षा अंतर अंतर्दृष्टा कौन है और चक्षु की अपेक्षा अंतर्द्रष्टा मन मन की अपेक्षा भी बुद्धि और बुद्धि के अपेक्षा भी अंतर्द्रष्टा कौन हो होगा आत्मा तो आत्मा का आयु आस्तिक दृष्टित्व है और सभी में आरोग्य दृष्टित्व ये ध्यान रखेंगे उनमें बायद्रष्टा देह है और तथा आरब्य वहाँ ऐसी आरम्भ करके अंतर कमा है न की सबसे अंतर कम तो सबसे अंतर कम है मतलब सबसे अंतर कम है आत्मा सबसे कम प्रत्येक समीप का अर्थ है की समीप में रहने वाला आत्मा कथा आरब्ध वहाँ से आरंभ करके कहा से देश से आरम्भ तो करके क्या कथा आरब ऐसा करेंगे क्या कथा आरब्ध और वहाँ से आरम्भ करके सबसे अंतर अंतर कम समीप दृष्टा आत्मा है समय दृष्टा कौन है सबसे अंतरकम है और समीपवर्ती है समीप वर्ती क्यों है अपना स्वरूप होने के कारण सबसे समीप वही अपना स्वरूप होने के कारण सबसे समीप वही ऐसा लगाना क्या कथा आरब कर के सबसे अंतर्गम तो समीपवर्ती अपना आत्मा दृष्टा है यथा पर अंतरा दृष्टा न अस्थित जिससे पर या जिससे श्रेष्ठ जिससे पर अन्य दृष्टा नहीं है जिससे श्रेष्ठ अन्य दृष्टा यही जो है ना श्रिष्टा बढ़कर जिससे श्रेष्ठ अन्य नहीं है अत्यंत समुष्ठता ऐसी देखने वाला होने के कारण अत्यंत सुनिष्ता ऐसी देखने वाला होने के कारण उपदृष्टा होता है युवा अत्यंत सुनिष्ठता ऐसी देखने वाला होने के कारण उपदृष्टा होता है अत्यंत सुमीता ऐसी किसको देखता है दे चक्सुमन भी शब्द को देख लेता है न शुद्ध मुंह को भी देखिएगा सब को दे दिएगा दृष्टित्व आदमी दृष्टित्व कैसा है आरोपी है।, है ना बहुत लोग सोचते मैं जानता हूँ कौन जानता है तो सब लोग देखो क्या समझते हैं इतना सिर्फ समझते हुए तो दृष्टि चुकी हुआ देखा पैसा तो दृष्टित हुआ आरोपित पैसा हुआ आरोपित हुआ अन्य मे को तो भी में पहले आपने बताया तो पहले फिर थे से अन्न में तो उसको क्या बताया अभी तस्मात हुआ है तस्मात तस्माद हुआ है तस्मादात्मा विज्ञान महा जिसको बताया विज्ञान में से आरोपी दृष्टिकोष है ना आरोपी दृष्टिकोण है मतलब क्या विश्व को जब बोर्ड कराना है तो पहले स्वन को टिकाने के लिए ऐसा करना है क्योंकि जबकि में अन्न में प्राण में मनोमय विज्ञान रहने पहले बोला गया ये आत्मा है और फिर बाद में बोला ये आत्मा नहीं इसे भी आत्मा सूक्ष्म आत्मा को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है जैसे की अगर नतीजारा बहुत सूक्ष्म से होता है और उसको फिर मुझे नहीं बताया जा सकता है तो क्या बोला जाएगा पहले तो किसी को देखो उसको देखो ऐसा कि स्कूल आज नहीं आए थे ना उसी को कह रहे तो वह अत्यंत ऐसी दृष्टा होने के कारण उपगृष्टा होता है वह यज्ञों की दृष्टि हुआ है ये पहले वाला ही जितना यज्ञ के उपदृष्टा की तरह यज्ञ के उपद्रष्ट यज्ञ का उपदृष्टा आप समझ गए क्या मतलब क्या है कि में न लग करके भाव तटस्थ व्यक्ति ऋतिक और यजमान के कार्यों में कार्यों यजमान के कार्यों को गोदोश को देख रहा है अथवा यज्ञ के उद्देश्य के, के समान सर्विसकरणा पे सभी को विषय करने से या सभी का सभी को जानने से उद्देश्य देना चाहे आप ऐसा समझेंगे यहाँ पर ना तो से ले लेना यहाँ पर लिख दो क्या है द्रष्टाष्य मना नाम दृष्टा भाषमा नाम दृश्या करना है दृष्टा भाषमा नाम विषयकरण हाँ विषयकरणारे अब लगाइए इसका इसको आप ऐसे समझेंगे अथवा यदि के उपद्रष्टा के समान है तो यहाँ पर करना हमने आपको लिखाया है कि जे आदि से लेकर बुद्धि बुद्धि बुद्धि है जे आदि से लेकर परियंत्र और दृष्टा भाषमाना नाम लिखा है ना आपने यहाँ पर दृष्टि आभाषमाना नाम ये हो गया तो दृष्टा के समान प्रति होने वाले तो आत्मा ही है ना और दृष्टा के समान प्रतीत होने वाले कौन है लेकर बुद्धि बर्य थे ठीक है ना कि दृष्टा के समान प्रतीत होने वाले दे आदि से लेकर बुद्धि बर्यंत ये वास्तव में दृष्टा नहीं है दृष्टा के समान प्रतीत होते हैं दृष्टा वास्तव में नहीं है तो ये है क्या दृष्टा नहीं है तो नहीं है हम हैं से तो नहीं तो, नहीं है तो क्या है है तो तो क्या लिखा समान प्रतीत होने वाले बे आदि से लेकर बुद्धि पर्यत दृश्यों को बिजे करने के कारण बे आदि से लेकर बुद्धि पर्यत वृक्ष लेकर बुद्धि को जानने के कारण क्या कहलाता है है है कि जान रहा है। अब इस और अब देखेंगे उत्तृष्ट हो अब ये क्या हो गया उपदृष्टा हो गया ना श्लोक में उपदृष्टा के बाद मुझे आया है अनुमंत्रा अनुमता देखेंगे अनुमंता क्या अनुमोदनम यहाँ पर देखेंगे अनुमंता का अर्थ क्या, क्या होगा अनु, अनु... अनु होगा अनुमनन करता क्या होगा अनुमनता का अर्थ होगा अनुमनन करता हो अनुमनन का अर्थ है अनुमोदन का क्या है अनुमोदन अब इसको लगाएंगे यहाँ पे पूर्व कु प्रतिक्रिया परिपोषा अनुनम अब इसको ऐसे समझेंगे कर्मों को सुखार्थे, कार्य करना बिसु, कार्य करना बिसु, कर्में व्याप्तेशु सक्षु, कार्य करना बिसु, कर्में व्याप्तेशु सक्षु, सुम अपुरुवल्ली, कार्य कार्य करना बिसु, कर्में व्याप्तेशु इसमें कर्म व्यापे सत्सुर्वन साइये पूर्वस् का इतना अर्थ है क्या कार्य करना कर्म व्यापेष सत्सु एक उससे आगे इतना और अध्याय कर दिया आए स्वयं अपूर्व नदी का है ना पूर्वस्तु का इतना ही अर्थ है कार्य कर करण आदि को सके सी और स्वयं अपूर्वो नती का अध्ययन कर लिया है कि कार्य करण आदि को करो में लगने पर यादि कर स्वयं अपूर्व नती स्वयं न करने पर भी स्वयं न करने पर भी उनकी क्रियाओं में मतलब वे इंद्रिय क्रियाओं में संतोष दे इंद्रिय क्रियाओं में होने वाले संतोष को अनु को अनुमोदन या अनुनमन कहते हैं अनुमोदन कहते हैं दोबारा लगाएंगे इंद्रिया को कर्म में लगने पर स्वयं करने पर भी कौन नहीं कर रहा है चेतनात्मा जय इंद्रिया को तो कर्म में लगने पर भी स्वयं न करने पर भी या स्वयं न करते हुए भी जय इंद्रिय की क्रियाओं में संतोष व्यक्त हैं। या बे इंद्रिय की क्रियाओं में होने वाला संतोषि को कर्म में लगने पर भी स्वयं न करते वे भी वे इंद्र की क्रियाओं में होने वाला संतोष वे बे की क्रियाओं में होने वाला संतोष अनुमोदन या अनुमनन कहलाता है अनुमोदन या अनुमनन कहलाता अनुमन करता उस अनुमन क्या चक्कर का अनुमंड क्या तत्ता का अनुमनता और उस अनुमान को करने वाले को क्या कहते अनुमता मतलब संतोष जो हो रहा है बे इंद्रिया कर रही थी संतोष व्यक्त तो करना मतलब इतना ही है की उन्हें असंतुष्ट नहीं करना है ना? अथवा अनुमंता के दो अर्थ बताते हैं अनुमंता अनुमंता क्या है की नये की स्वृत्ति में या बे इंद्रियों की स्वीकृति होने पर बे इंद्रियों की त्रिवृत्ति होने परिवृत्ति इंद्रियों की त्रिवृत्ति होने पर स्वयं प्रवृत्त न होने पर भी स्वयं तो की प्रकृति ही नहीं तो स्वयं न होने पर भी तद अनुला प्रवृत्ता तद अनुकूला जैसा ग्ञाप होता है उनके अनुकूल प्रिवृत्त जैसा होता है दोबारा लगाइए अथवा अनुमंता अथवा अनुमंत तर्क बताते हैं देव इंद्री की प्रवृत्ति होने पर देवी की प्रवृत्ति होने पर स्वयं प्रवृत्ति न होने पर भी होने पर देवी की प्रवृत्ति होने आरोप स्वयं न होने पर भी सरअला प्रवृत्ता इवन उसके अनुकूल के अनुकूल या देव इंद्री की प्रवृत्ति के अनुकूल मरिएगा देव इंद्री की प्रकृति के अनुकूल प्रवृत्त हुआ जैसा जात होता है कैसा हुआ जैसा दो दो तो प्रेरित हुआ नहीं है जो प्रवृत्त हुआ जैसा होता है उस कारण अनुगमता कह जाता है उस कारण क्या कहता है प्रेरित हो गई कॉलेजों में और वो प्रेरित नहीं हुआ है तो प्रेरित ना होने पर भी प्रवृत्त हुआ जैसा प्रभु हुआ हाँ समझ में आता है प्रवृत्त हुआ समझ में नहीं आ रहा है बल्कि प्रभु जैसा समझ में आता है प्रभु हुआ जैसा दिखाई देता है मतलब प्रभु हुआ जैसा समझ नहीं आता, हुआ जैसा, का हुआ, नहीं आता तो हुआ जैसा है, था जैसा है? नहीं नहीं नहीं नहीं हुआ नहीं तो हुआ जैसा समझ आता है इसलिए क्या कहा जाता है अनुमंत्रा हुआ जैसा समझ समझने आ रहा है अब देखे उस कारण अनुमंत्रा कहा जाता है अथवा अनुमंता का एक दर्थ हो रहे प्रगृतानाची वी नवार अनुमता यहाँ प्रगृतान को कार्य करना लेना कि अपने अपने कार्यों में प्रवृत हुए दे और इंद्रियों को नहीं स्व व्यापारे सूत्र ऐसा नहीं करेंगे अपना स्व व्यापारे सूत्र अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए दे और इंद्रियों को देका साक्षी भूत आत्मा कभी भी निवारण नहीं करता है उनका साक्षी भूत आत्मा कभी भी निवारण नहीं करता इसलिए अमलता कहता है जो साक्षी होता है ना तक वो कभी भी किसी को रोकता नहीं है तो उसका कभी उनको रोकता तो नहीं है उठाना है कभी रोकता नहीं है कभी रोकता नहीं है तो ध्यान में रोकता नहीं है तो क्या फिर में लगाता है ऐसा भी नहीं करना प्रवर्तक भी नहीं है ना कि अपने अपने कार्य में लगे हुए पेड़ और इंद्रियों को उनका साक्षी गुत आत्मा कभी भी वारण नहीं करता है उनके शादियों से वारण नहीं करता इसलिए क्या कहलाता है अनुगलता तो करता है तो लगाता है क्या लगाता भी नहीं लगाना ऐसा धरता नाम की धरण बदलिए देव मनोबुद्धि नाम संगता नाम चैतन्यत्म पारा तो ने निय भूते चैतन्य भाषा नाम यक्षम अब इसको समझने का प्रयास करिएम नाम भरण किसे कहते हैं चेतन आत्म पार्थ है ना इसका होगा कि चेतन रूप आत्मा चेतन रूप है मतलब ज्ञान रूप आत्मा है या चेतन आत्मा कर सकते है सदल अब चेतना चेतना एक है नह सकते हैं कि चेतन आत्मा पार्थ है ना पार्थ से वही ले लेना चेतन आत्मा का पारा अर्थ होगा चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए यानी निमित भूत सब है ना तो दोनों को मिलाकर ऐसा अर्थ करना की चेतन आत्मा से भोग और मोक्ष के निमित्त चेतन आत्मा से भोग और मोक्ष ऐसी निमित्त होते अब आप ये ध्यान देना जय इंद्रिय मन और बुद्धि इनके द्वारा ही क्या होता है भोग होता है और ये साधना यदि की जाए तो इनके द्वारा क्या हो जाएगा मुक्त है ना इनको सांसारिक लगा दो क्या हो गया? भोग और आत्मा की ओर लगा दो चैतन में भजन जाने को मुक्त हो जाएगा और चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के नित्य से भोग और मोक्ष के निमित्त से क्या हमने बताया अभी वो और मोक्ष के निमित्त से बता रहा हूँ आपको इसके बाद अन्वय करेंगे ये हमने बताया ना भोग और से निमित्त मोक्षि मन और बुद्धि भोग और मोक्ष होता है ना तो चेतन आत्मा के लिए चेतन आत्मा के लिए चेतन आत्मा के चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के निमित्त से संघ का चैतन्य भाषा नाम दे इंद्रिय मनोबुद्धि नाम चैतन्य भाषा नाम करते हैं कि यहाँ पर चेतन चेतन की तरह प्रतीत होने वाले चेतन की तरह प्रतीत होने वाले चेतन की तरह प्रतीत होने वाले कौन दे इंद्री मन और बुद्धि चेतन की तरह प्रतीत होते हैं तो चेतन की तरह प्रतीत होने वाले दे इंद्री मन और बुद्धि दे इंद्री मन और बुद्धि कैसे संहसा नाम दे इंद्री मनोबुद्धि नाम वर्षा न नाम नाम का परस्परम मिलता नाम मतलब परस्पर में मिले हुए अन्य नाम इसका संगता नाम का परस्पर में मिलेंगे हुए इंद्री मनो बुद्धि का अब दोबारा लगाना चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के नित्त से चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के नित्य से संगता नाम परस्पर में मिले हुए तथा चैतन्य परस्पर में मिले हुए तथा चेतन की तरह प्रतीक होने वाले दे मन और बुद्धि परस्पर में मिले हुए चेतन की तरह होने वाले मन और बुद्धि का जो स्वरूप धारण है मन और बुद्धि का जो स्वरूप धारण है जीवन काल में क्या है इनका स्वरूप धारण है ना जय इंद्री मन बुद्धि सब अपना क्या है की इनका स्वरूप धारण किया हुआ है ना और यदि मर जायेगा तो स्वरूप धारण रहेगा इनका अच्छा स्वरूप धारण करते अपने रूप में रहना धारण का क्या कह कि मिले हुए इंद्री मन और बुद्धि का जो स्वरूप धारण करना है या दे इंद्री मन और बुद्धि का अपने रूप में रहना है तो देरूप धारण करना है याद्री मन और बुद्धि का जो अपने रूप में रहना है वो किस निमित्त से बोलो चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के निमित्त ऐसी चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के निमित्त से क्या होगा जय इंद्री मन और बुद्धि का स्वरूप धारण मन और बुद्धि का होगा मतलब तो अपने रूप में रहना होगा जीवित रहना होगा उनकी लगी एक बार दोबारा लगाओ चेतन आत्मा के भोग और मोक्ष के निमित्त से परस्पर में मिले हुए तथा चेतन की तरह प्रतीत होने वाले इंद्रिय मन और बुद्धि का जो स्वरूप धारण है वह चेतन आत्मा के ही द्वारा किया गया है वह चेतन आत्मा के द्वारा ही यह चेतन आत्मा के द्वारा ही किया गया इनका कहा क्यों चेतन आत्मा के बिना ये सब ये हो सकता है चेतन आत्मा के बिना इनका स्वरूप धारण हो सकता है अब स्थान के बिना कुछ भी नहीं होता है की चेतन आत्मा के द्वारा क्या किया गया स्वरूप धारण सद का कहुआ स्वरूप धारण बेन्द्र मन बुद्धि का स्वरूप धारण चेतन आत्मा के द्वारा ही किया गया है इसलिए आत्मा इसलिए आत्मा भरता ऐसा कहा जाता है इसलिए आत्मा भरता है ऐसा कहा जाता है हो गया तो ये, ये स्वरूप धारण ये सब इस, इसके द्वारा ही किया गया है क्योंकि इसके बिना नहीं होता है अब भरता हो गया ना अब भोक्ता लगाइए भरता भुगता नहीं करा अब भोक्ता को लगाने का प्रयास कीजिए अग्नि उष्ण अग्नि की उष्णता के समान अग्नि की उष्णता के समान नित्य चैतन्य सुरप्रेरणा नित्य चैतन्य सुरपेरण का अर्थ होगा लिख लो साक्षी चैतन्यूपेन चलो स्वरूप नित्यचैतन्यक्षीपेन है आत्म है आत्मा का स्वरूप क्या है दिक्टेण, दिक्टेण। दिक्टेण में लिखा है न आत्मा का स्वरूप क्या है चैतन्य हमने बोला है ना चेतन को ही चैतन में कहा गया है तो आत्मा का स्वरूप क्या है चैतन्य है तो आत्मा का स्वरूप क्या है नित्य चैतन्य और वो नित्य चैतन्य क्या है साक्षी है तो आत्मा के स्वरूप नित्य चैतन साक्षी के द्वारा आत्मा के स्वरूप नित्य चैतन साक्षी के द्वारा या नित्य चेतन साक्षी से होने वाला अब ध्यान ये इस वैसे में कहा होगा आत्मा के स्वरूप नित्य चैतन साक्षी के द्वारा विभाग जन्ते नीचा लिखा है ना विभाग करते हैं ज्ञात होते हैं या दिखाई देते हैं या प्रकाशित होते हैं नित्य चैतन्य साक्षी के द्वारा नित्य चैतन्य साक्षी के द्वारा ज्ञात होते हैं साक्षी के द्वारा ज्ञात होते हैं या प्रकाशित होते हैं साक्षी के द्वारा ज्ञात होते हैं कौन ज्ञात होते हैं जीवांते हैं सुख दुख मोहात्म का प्रत्याया सुख दुख और मोहात्मक प्रतिया सुखात्मक की क्या है सुख सुख वृत्ति ही सुख है क्या है TVs. और दुखाकार वृक्ष ही क्या दुख है प्रत्येक कात्य अपना सुख दुख हो रूप वृत्तियाँ तो सुख रूप वृत्ति ध्यान देना सुख दुःख यह सब वेदांत मतले साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं साक्षी होते हैं गटाजी क्या है ये ज्ञाता के द्वारा वृद्धि है गटाजी को कौन जानता है ज्ञाता जानता है और सुख दुख को कौन जानता है साक्षी एक साक्षी के द्वारा वृद्धि है तो पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर कि सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय विभाग्यं थे ये तो यहाँ पर कर्म कौन हो गया सुख दुख मोहात्म का प्रत्या है ना कर्म में लगा है विभाग जन्त में साक्षी के द्वारा सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय तो जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं सुख दुख मोवात्मक और ये कैसे है प्रत्यय सब विषय विषया सभी विषयों को विषय करने वाले ध्यान देना सभी विषयों को विषय करने वाले अथवा सभी विषयों से संबंध रखने वाले कभी किसी विषय को लेकर सुख हो गया कभी किसी विषय को लेकर दुख हो गया कभी किसी विषय को लेकर मुख हो मुंह हो गया किसी विषय को लेकर सुख किसी विषय को लेकर ले मुँह तो सभी विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कौन सुख दुख नैसे होते हैं चैतन आत्म द्रस्ता की चेतन आत्मा ऐसी युक्त कैसे चेतन आत्मा से युक्त करे उस पर लोने वाले है अच्छा लगाइए अग्नि की उस प्रता के समान है आत्मा के स्वरूप भूत के मित्र में साक्षी के द्वारा साक्षी के द्वारा जाए की पृथक के उत्पन्न होने वाले पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले तथा चेतन आत्मा से युक्त जैसे तथा चेतन आत्मा से युक्त जैसे सभी विषयों से, से।, से संबंध रखने वाले बुद्धि के सुख दुख मूहत्मक सभी विषयों से संबंध रखने वाली बुद्धि के सुख दुख मोहात्मक अग्नि की प्रकार नित्य शुरू सुरू साक्षी के द्वारा जानी रहती है दोबारा फिर लगाइए दोबारा मैं ऐसा बोल रहा हूँ जीवता जाए माना की पृथक पृथक होने वाली कौन तृत्य तृतीया पृथक पृथक होने वाली कौन पृथक <अग्य> पृथक होने वाली तथा चेतन आत्मा से युक्त जैसी चेतन आत्मा ऐसी युक्त कौन तृतियाँ वास्तुओ में नहीं है युक्त जैसी प्रतीक होती है प्रतीक होते हैं आत्मा तो चेतन आत्मा ऐसी युक्त जैसी कौन तृतीया तथा सभी विषयों से संबंध रखने वाली कौन तृतियाँ तो विवक्ता जाए माना पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली उत्पन्न होने वाली तथा चेतन आत्मा से युद्ध जैसी सभी विषयों से संबंध रखने वाली बुद्धि की शुद्ध मोहत्मकियाँ अग्नि की उष्णता के समान नित्य चैतन्य स्वरूप साक्षी के द्वारा जानी जाती है जैसी जानी जाती है सुध मोरूप वृत्ति किसके द्वारा जानी जाती है नित्य चैतन स्वरूप साक्षी आत्मा के द्वारा जानी जाती है इसलिए आत्मा को क्या कहा जाता है भोक्ता इसलिए आत्मा को क्या कहा जाता है अनुभव ही भोग है तो भोगता हुआ अनुभव भोक्ता का भोग करने वाला या अनुभव करने वाला अनुभव करने वाला मतलब जानने वाला है न अनुभव करने वाला या जानने वाला इसलिए उसको भोक्ता कहा जाता है ओम संघ बता बोल फोन बच्चे फोन ख्याल होना